आज इक्कीस जून दो गुरुवार का दिवस है और हरिहर के कारश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम तो लोग जैसे ईश्वरभ्य विज्ञा का अध्ययन निश्चित रूप से वापस आज जारी रखेंगे उसके पहले कुछ बातें आपसे शेयर करना एक तो गुरु पूर्णिमा काफ़ी नज़दीक है सत्ताईस जुलाई को गुरु पूर्णिमा जोशी ना ठीक, ठीक से आप ठीक है सत्ताईस जुलाई को गुरु पूर्णिमा हम त्यौहार बनाएंगे जो तो हमारे आश्रम का सबसे बड़ा त्यौहार है उसमें अगर हम सब में से जिनके पास भी कोई सुझाव हो तो आमंत्रित हैं ताकि हम उसको अपने एक ऐसा स्वरूप दे सकें जो गरिमापूर्ण तरीके से सके। हम उसको बना सकें सामान्यतः हम संध्या को गुरुपादों का पूजन करते हैं उसके बाद करीब दो या तीन घंटे का एक कार्यक्रम होता है जिसमें आश्रम का परिचय हम आगंतुकों को देते हैं और उसमें अगर कोई विशेष अतिथि आता है जो इस विद्या से संबंधित है तो हम उसका स्वागत करते हैं और उसके बारे में जानकारी लेते हैं पिछली बार हमने कुछ संगीत का कार्यक्रम रखता है तो ऐसा कोई कार्यक्रम रखने की अभी तो कोई पंशा नहीं है कि कोई अलग हम इससे हट के कुछ रखें ऐसी मंशा है कि अपन अपना जो आध्यात्मिक विद्या है इसी के अनुकूल कोई कार्यक्रम रखें इसके बारे में कोई भी सुझाव हो तो आमंत्रित हैं तो समय रहते हम उसकी व्यवस्था सब लोग कर सकें खैर निश्चित रूप से ये गुजारिश भी है कि सब लोग आएँ और आके कार्यक्रम को सफल बनाएं इसके अलावा हमारी जो शिव दर्शन की विद्या का अध्ययन जो हम करते आए हैं जो ईश्वर विद्या विज्ञाकारिका उसको हम आगे भी बढ़ाते हैं और पिछला कुछ समअप भी कर लेते हैं ईश्वर प्रति विज्ञाकारिका उत्पल देव की लिखित एक सहस्त्राब्दी से ज़्यादा समय हो चुका बेहद प्रासंगिक और विज्ञान सम्मत एक ऐसा शास्त्र है जो हमारी ईश्वर की अवधारणाओं को पुष्ट करता है और हमारे ईश्वर के बारे में जो हमारी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जो हमारे मस्तिष्क मन में या जनता के मन में जो बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं उन भ्रांतियों को दूर करता है तो क्योंकि हम ईश्वर के बारे में जब भी कोई बात करते हैं तो एक ऐसी कल्पना आती है कि कोई सिंहासन पे बैठा है कि कोई आसमान पर बैठा है कि कोई स्वर्ग में बैठा है वो जो चाहे वो कर देता है और हम लोगों को उससे डरने की ज़रूरत है इस तरह की जो भ्रांतियाँ हैं वो इसलिए फैलती हैं कि आरंभिक अवस्था में हम जब किसी को अनुशासित करना चाहते हैं तो भय के बगैर अनुशासन संभव नहीं हो पाता दंड के बगैर अनुशासन संभव नहीं हो पाता इसलिए हम परमेश्वर को एक भयानक रूप में चित्रित करते हैं बच्चों को बताते हैं कि ऐसा करो ना भगवान की सजा दे देंगे आपने पैर लगा दिया जगह पे गंदगी कर दी तो भगवान की सजा दे देंगे इस तरह से हम उनको लेकिन ये जो आरंभिक अवधारणाएँ हैं वो हमारी जैसे जैसे परिपक्वता होती चली जाती है वो परिपक्व होती जाती है हमारी धारणाएँ और परमेश्वर के बारे में जो हमारी कॉन्सेप्ट हैं वो भय से मुक्त होकर प्रीत की तरफ बढ़ती चली जाती परमेश्वर से धीरे धीरे हमको प्रेम होने लगता है हमको स्नेह होने लगता है ऐसे यही रिश्ता गुरु और शिष्य का भी होता है और गुरु शिष्य के रिश्ते में वो सारी बातें हो जाती जो बचपन से ले कर वृद्धावस्था तक हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं गुरु शिष्य के रिश्ते के बारे में हमारे गुरुदेव कहते थे, थे। ये एक बड़ा सम्मिश्रित रिश्ता है जिसमें सम्मान भी है भय भी है और प्रेम भी है ये एक त्रिकोणी रिश्ता है इसमें तीन चीज़ें एक साथ होती है सम्मान होता है गुरु के प्रति सम्मान होता ही है क्योंकि उसके बगैर ये रिश्ता उसका आधारित सम्मान पर है। उसके बाद गुरु से भय भी है क्योंकि गुरु को हमने अपने आप को समर्पित कर दिया है कि हमें सन्मार्ग पर लाओ हमारा जीवन व्यर्थ न जाए इसलिए इस जीवन को सार्थकता प्रदान करो ये हमारे गुरु से विनती होती है और साथ ही साथ वो हमारा संसार का भी और आध्यात्मिक जगत का भी सबसे बड़ा प्रेमी होता है क्योंकि उसका प्रेम निश्चल होता है और हमारे पूरे अस्तित्व को अपने प्रेम के आंचल में संभालते हैं इसलिए हम गुरु और शिष्य वैसे ही अभिन्न हो जाते हैं जैसे हम कहते हैं हम शिव से ज्ञान प्राप्त करने के बाद अभिन्न हो जाते हैं, वैसे ही शिष्य भी गुरु से अभिन्न हो जाता है और ऐसी स्थिति में गुरु शिष्य का जो रिश्ता सांसारिक या सा, शारीरिक न रहकर पूरी तरह से अंतरात्मा से जुड़ जाते इसलिए गुरुदेव ने जब शरीर त्याग किया पिछले कुछ समय में निश्चित ही ये दिल को हिलाने वाला मंजर था लेकिन हम में से जो शिष्य जुड़े थे उनमें किसी को आंसू भी नहीं आए और किसी ने विलाप भी नहीं किया क्योंकि हमको इस बात का प्रबल विश्वास था कि शरीर छोड़ा है गुरु ने हमको नहीं छोड़ा उन्होंने अपना सिर्फ शरीर छोड़ा वो हमको नहीं छोड़ सकते और न हम उनको छोड़ सकते क्योंकि एक आत्मिक रिश्ता है आज भी हम से अंतरात्मा से बात करते हैं तो वो रिश्ता इतना निकट का हो जाता है जैसा हमारा अपने आप से जैसा रिश्ता होता है ऐसा ही रिश्ता परमेश्वर से हम सब समस्त जनता का है जो हमारा और ईश्वर का जो भेद है उस भेद को समाप्त करते करते उस स्तर पर आ जाता है जहाँ पर हम समझ जाते हैं कि समस्त सृष्टि एक इकाई है एक यूनिट है और फिर हम सब पहले तो ऐसा लगता है कि हम बोलें कि भाई भाई हैं लेकिन ये भी भिन्नता की दृष्टि है जब हमको ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जैसे एक ही पेड़ की पत्तियों की तरह हम भाई भाई, भाई भी हम, तो नहीं हम हमारा अस्तित्व अभिन्न है अगर मैं आपको चोट पहुँचाऊँ तो वो चोट मुझे भी पहुँचेगी अगर मैं अपना नुकसान करता हूँ तो आपका भी नुकसान होगा इस तरह से हम भिन्नता के दृष्टि से अभिन्नता के दृष्टि की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं तो परमेश्वर का एहसास कैसे हो और उसका वैज्ञानिक तर्क संबद्ध तरीके से हम अपने हृदय में एक कांसेप्ट, एक धारणा कैसे बनाएं? उसको उत्पल देव जी ने जितनी विद्वत्ता से और जितनी आसानी से समझाया है ये विश्व में विरली घटना है जो इतनी अच्छे तरीके से और वो भी वैज्ञानिक तरीके से और जो तर्क हैं वो पूर्णतः अकाट्य तर्क हैं तर्क अपने आप में सब कुछ नहीं होता लेकिन तर्क आपको विचार करने के लिए एक रास्ता दे देता है जिस रास्ते पर आप अपने आप को खुला छोड़ सकते हो समझा सकते हो कि जो सत्य है और ये क्या है इसको खुद हम अपने ही नज़र से देखें हमारी नज़र बदलता तर्क हमारी नज़र को पैनी कर देता है हमारे विमर्श को पुख्ता कर देता है जब हम उत्पल देव जी का शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारे हृदय की जो संशय है वो समाप्त होने लगता है तो ऐसी ही बातों को पढ़ते पढ़ते हमने ईश्वर प्रतिविज्ञा कार्य पांच आहनिक अब तक पढ़े छठा आहनिक जिसमें ग्यारह छंद हैं तो उन छंदों का अध्ययन हमने पिछली बार शुरू किया था शुरू के दो या तीन छंद शायद हमने पिछली बार देखे थे सबसे पहला तो ये देखा था कि जो अहम कोई विकल्प नहीं है अहम का मतलब होता है मैं और जो शुद्ध मैं हैं एक तो मैं चमड़ी हूँ मैं अपना नाम हूँ मैं अपनी जात हूँ मैं अपना शरीर हूँ ये मैं हमारा अशुद्ध है यानी माया के क्षेत्र में हम सोचते हैं माया के क्षेत्र में हम देखते हैं तो हम अपने मैं को इस चमड़ी में महसूस करते हैं हमारी अहंता इस शरीर से मन से बुद्धि से अहंकार से जुड़ जाती है और इतना ही नहीं वो अपने मकान से दुकान से पत्नी से बच्चों से सब से जुड़ जाती है कि मेरा मकान है मेरी पत्नी है मेरी दुकान है उसके अलावा हमारी और चाहिए मेरा धन है यह मेरा म, आ, मेरी ज़मीन है मेरा गांव है इस तरह हम हमारी अहंता को सीमित करते चले जाते हैं हमको लगता है हम विस्तार दे रहे हैं हम विस्तार नहीं कर रहे हैं हमारी अहंता और जड़ होती जाती है जैसे जैसे हम और जड़ वस्तुओं को एकत्रित करते हैं जब हम कहते हैं कि एक बच्चा मेरा है तो करोड़ों बच्चे मेरे नहीं हैं ये एक घर मेरा है तो करोड़ों घर मेरे नहीं हैं जब एक गाँव मेरा है तो लाखों करोड़ों गाँव मेरे नहीं हैं यानी एक ही वक्तव्य के कहने से हम उस अहंता को सीमित करते चले जाते हैं तो इस दृढ़ता में उत्पल देव जी कहते हैं कि अहम कोई विमर्श नहीं है विमर्श कोई विकल्प नहीं है अहम विमर्श कोई, कोई विकल्प नहीं हो सकता अब इसका मतलब क्या है कि हम जब किसी चीज़ को देखते हैं जैसे दूसरा सूत्र बताता है हम किसी चीज़ को जब देखते हैं तो प्रथम क्षण बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती जिसे अगर हमने एक दूर से एक देखा कि एक पेड़ है जिस पर कुछ सफ़ेद सफ़ेद फूल लगे हैं तो हम कई विकल्प हमारे दिमाग में आए कि ये सफ़ेद गुलाब है चंपा है सफ़ेद रंग की सफ़ेद चमेली है या ऐसा भी हो सकता है कि दूर से सफ़ेद लग रहा है तो गुलाब है लेकिन गुलाबी रंग का गुलाब है ऐसे कई विकल्प एक साथ आ जाते हैं दिमाग और उन विकल्पों में से हम अपने अनुभव पूर्व स्मृति के द्वारा हम एक तय कर लेते हैं कि नहीं ये सफ़ेद गुलाब है बाकी सब विकल्पों को इनकार कर देते तो हम जब तो सब अन्य विकल्पों को इनकार करते हैं और एक विकल्प को स्वीकार करें, एक विकल्प को हाँ कर देते हैं बाकी सबको ना कर देते हैं तो ये स्थिति विकल्पों की होती है विकल्प कब होते हैं? में तो नहीं अपन है, है, है? समझ रहे ना इसी बात को कि विकल्प जब हम स्वीकार करते हैं तो भिन्नता के दृष्टि में ही विकल्प आएंगे अगर हमारी दृष्टि हो कि सबको शिव है तो क्या कोई विकल्प आ सकता है फिर कोई विकल्प ही नहीं आ सकता अगर हम कहें कि चेतना तो कुछ ऐसा हो जो गैर चेतना हो देखो जब हम कहते हैं कि लाल और तय हो गया कि हाँ ये लाल है तो इसका मतलब ये हरा नहीं है पीला नहीं है नीला नहीं है तो उसमें हमने नहीं हमने ढेर सारी वस्तुओं को इनकार कर दिया है न और एक चीज़ को स्वीकार कर लिया इसका मतलब इसका मतलब यह है कि हमने बहुत सारे विकल्पों में से एक निश्चय निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा एक चीज़ को तय कर लिया लेकिन ये कब किया उनमें से चुना जो हमारे दिमाग में एक साथ आ जाते अब बाकी की चीज़ों के बारे में बात करें आज जैसे लाल गुलाब हमने कह दिया हाँ ये लाल गुलाब है इसका मतलब ये पीला नहीं है नीला नहीं है हरा नहीं है चमेली नहीं है चंपा नहीं है हमने बहुत सारी चीज़ों को इनकार कर दिया इसका मतलब उसमें जो कुछ गुण हैं वे गैर गुलाब के गुण हैं उसमें गुलाब के गुण एक में हैं जिसको हम हाँ कर रहे हैं और बाकी चीज़ें जिनको इनकार किया जो हमारे विकल्पों में दिमाग में आ गई थी वो गैर गुलाब हैं और वो गैर लाल हैं लाल से इतर हैं लाल से अलग हैं जैसे वो नीले रंग का हो कोई हरे रंग का हो कोई पीले रंग का फूल हो तो हम सबको इनकार किया तो ये जो विकल्प आए वो लाल नहीं थे गुलाब नहीं थे या गुलाब थे तो लाल नहीं थे और लाल थे तो गुलाब नहीं थे इस तरह उन चीज़ों को इनकार करा जो उसके गुण धर्मों से अलग गुण धर्मी था अब हम चेतना की बात करें अगर हमारे तो चेतना के बारे में कभी हम सोचें कि चेतना कैसी होगी तो हम हमारे दिमाग में ऐसा आएगा कि कुछ और है जिसके बारे में जो चेतना नहीं है और तब उनमें से चुनेंगे कि हाँ नहीं ये चेतना है तो चेतना नहीं है ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं वो लाल गुलाब भी चेतना है और हरा रंग का कोई पत्ता है वो भी चेतना है और चंपा चमेली सब चेतना है क्योंकि चेतना से जुदा अगर कोई चीज़ है तो उसका अस्तित्व भी नहीं होता। क्योंकि चेतना नाम है अस्तित्व का जो चीज़ संसार में है थी या होगी या जिसकी हम कल्पना भी कर सके वो चेतना के सिवा कुछ भी नहीं तो चेतना भी हमारी विकल्प नहीं हो सकती हम सोचें कि चेतना और गैर चेतना हम दो में जैसे हम कहना गुलाब और गैर गुलाब में फर्क कर दिया हमने इसको बोलते हैं विवेक शक्ति पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन तो विवेक शक्ति के द्वारा हम क्या करते हैं कि गेहूं गेहूं एक तरफ कंकर कंकर एक तरफ ऐसे बिन्ते है ना खाना खाने बैठे तो उन्हें कहा कि अच्छा अच्छा इधर रख लूँ ये चीज़ पसंद नहीं है इसको अलग करो। इसको बोलते हैं विवेक शक्ति या पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी भिन्नता पैदा करने की क्षमता और ये विवेक शक्ति ही माया द्वारा जनित है यही हमारा चैप्टर है छठा छठाहानि का नाम है विवेक शक्ति पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्योंकि इसके द्वारा हम भिन्नता की दृष्टि का संसार के कार्य में उपयोग लेते हैं हम भिन्नता से देखते हैं कि ये अपने हैं ये पराये हैं ये गुलाब हैं ये चंपा है ये अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं ये राधा कृष्ण भगवान है तो ये हमारे राम भगवान हैं ये शिवजी हैं हमको शिव जी शिवजी पसंद नहीं हमको राम राम पसंद है हम राम राम पसंद नहीं करते हम कृष्ण कृष्ण पसंद करते हैं तो हम भगवान को भी विकल्प बना लेते हैं क्योंकि ये वैष्णव है ये गैर वैष्णव है ये शिव है ये गैर शिव है तो जहाँ विकल्प आया वहाँ से भगवान गायब हो जाते हैं, क्योंकि विकल्प संसार है और निर्विकल्प परमेश्वर जहाँ को लगे कृष्ण राम सीता या दुर्गा या हनुमान जी या जो कोई भी परमेश्वर के रूप में पूजित है वो सब अभिन्नता से सर्वोच्च सत्ता के विभिन्न रूप हैं ये दृष्टि जब आएगी वो निर्विकल्प दृष्टि हो जाएगी तो जहाँ जहाँ विकल्प हैं वहाँ वहाँ से चेतना का सच्चा स्वरूप माया के आवरण में छिप जाता है और जहाँ जहाँ अभिन्नता की दृष्टि है वो माया के बाहर जाके देखने की क्षमता तो हमारा आध्यात्म का क्या उद्देश्य है क्या उद्देश्य है हमारे उत्पलदेव महाराज का कि एक माया के नीचे की दृष्टि होती है जहाँ हम परमेश्वर में भी भेद पैदा कर लेते कि ये हमारा परमेश्वर है दूसरे का परमेश्वर यहाँ तक तो कि हम दूसरे के परमेश्वर से घृणा करने लग जाते हैं ये पूछता होगा वो बेवकूफ है सला हम तो उनका प्रसाद भी नहीं खाए इस तरह हम परमेश्वर में भी भेद करने लग जाते तो संसार में तो भेद परमावश्यक हो गया कि ये मेरे लोग हैं ये मेरे प्रिय हैं ये मेरे अप्रिय हैं ये मैं इनसे गृणा करता हूँ तो जब ईश्वर को नहीं छोड़ेंगे तो हम संसार में तो अभिन्नता की दृष्टि पैदा कर ही नहीं पाएंगे इसलिए जब संसार में अभिन्नता की दृष्टि पैदा करना है तो हमको सबसे पहले तो परमेश्वर से शुरू करना होगा चेतना से शुरू करना परमेश्वर चेतना रूप है उसमें गैर चेतना नाम की कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं हम कहें कि ये दुष्ट है तो वो दुष्ट को अगर हम ट्रेस करें कि कहाँ से आया है क्या कोई और सत्ता थी जिसको भगवान ने नहीं बनाया तो दुष्ट है भगवान बनाता तो है, सच बनाता है दुष्ट है तो उसको भगवान ने नहीं बनाया क्या ऐसा हो सकता नहीं हो सकता अगर भगवान ने नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया या तो फिर आपको दो सत्ताएँ हैं है। वो उसके भी नहीं विचार हम हमारे कर्मों से वो दुष्ट हुआ है हमको दुष्टता उसके जो दुष्टता उसमें जो दिखाई देती है वो हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है रिफ्लेक्शन है अगर कोई मेरे घर आके गाली देखे जाता है मेरे को तो वो व्यक्ति तो शिव है और वो गालियाँ मेरा कर्मफल है क्योंकि उसने मेरे को गाली दी क्यों दी क्योंकि मेरे कर्म ने उसको इन्वाइट किया तो भगवान को आके वो गालियाँ मेरे को डिलीवर करना पड़ी पोस्टमैन की तरफ और वो पोस्टमैन को ही गाली देने लगता है हम उस पोस्टमैन को कहते हैं कि बेवकूफ़ साला हमारे को परेशान करके चला गया क्योंकि वो जो आदमी परेशान करने आया था वो शिव ही था वो तो हमारे कर्म फल डिलीवर करने आया था हमने अमेजोन पर ऑर्डर दिया था तो ऑर्डर डिलीवर करने आया था पागल आदमी वो अपने घर में भुगत रहा है <laughs> और पागल आदमी का तो हमको माइंड करना भी नहीं चाहिए क्योंकि पागल आदमी वो खुद ही नहीं जानता वो क्या बोल रहे हैं क्योंकि उसकी उसकी अंतर्दृष्टि हाँ और फिर अगर पागल आदमी माथे पर पत्थर फेंके जाए आपके तो वो तो फिर पक्का कर्म है <laughs> वो तो पक्का हमारा कर्म वाला है तो हमको हमारी दृष्टि जैसे जैसे विकसित होगी हमारे हृदय से घृणा और ईर्षा दोनों चीज़ें विलुप्त होती चले जाएंगी अगर हम कहते हैं कि इस व्यक्ति ने हमको नुकसान किया तो हमको उस व्यक्ति पर कभी भी घृणा नहीं होगी वरन हमको ऐसा लगेगा कि हम अंदर घुस के देखें अपने आप में कि हम आज तो नहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आगे फिर ऐसा ही होगा क्योंकि अब कर चुके हैं वो तो हमको मिले रहा जो बोल चुके हैं वो तो काटे रहें लेकिन हम क्या आज भी ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से भविष्य में फिर ऐसा ऐसी फसल काटने की नौबत आएगी तो हमको वो एक आत्मचिंतन का मौका देता है जो हमारा विरोधी प्रतिस्पर्धी या हमारा जो इर्शा रखने वाला या हमसे वेमनस से रखने वाला जब हमारे सामने आता है तो हमको एक अवसर देता है कि भैया अंदर झाँक के देख लो अभी क्या कर रहे हो क्योंकि अब तक तुमने जो किया वो तो मैं तुम्हारों को ले आया तुमने जहर का ऑर्डर दिया था तो मैं जहर लेके आया तुम्हारे लिए तुमने गालियों का ऑर्डर दिया था तो मैं गालियाँ लेके आया हूँ तुम्हारे लिए अब बोलो तुम कभी फूलों का और हार का ऑर्डर दोगे तो वो भी लेके आ जाऊँगा है ना लेकिन अगर तुम कुछ भी ऑर्डर नहीं दोगे मोहब्बत का ऑर्डर दोगे तो मैं तुमको उठा के परमेश्वर तक ले चलूँगा क्योंकि एकमात्र पुण्य पाप के कर्म फलों से परे है परमेश्वर का प्रेम ईश्वर प्रेम स्वरूप है जब तक हम पुण्य पाप के चक्कर में रहेंगे जब तक हम पुण्य पाप के ऑर्डर देते रहेंगे तब तक वो परमेश्वर आपको पुण्य पाप के फल डिलीवर करने आता रहेगा कोई आएगा आपको हार फूल पिला जाएगा अपन बड़े फूल के कुप्पा हो जाएंगे उसको कैसे सोचेंगे हम ही अटके रहेंगे है ना उस पुण्य के चक्कर में हम फूल के कुप्पा हो जाएंगे कि हाँ आज मज़ा आ गया आज हार फूल पिलाने वाले आ गए फोटो खींची अखबार में छपी तो हम समझेंगे कि हमारे अच्छे दिन आ गए लेकिन ये अच्छे दिन नहीं हैं अच्छे दिन तो तब हैं जब हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम और वो भी निश्चल प्रेम और बिना किसी प्रतिस्पर्धा के बिना किसी आकांक्षा के बिना किसी और इच्छा के हो जाए कहते हैं ना कि जब ध्रुव ने तपस्या की सौ वर्ष तक तपस्या की तब उनको भगवान नारायण ने दर्शन दिए कि तुम मुझसे क्या चाहते लेकिन वो ईर्ष्या से भरे हुए थे उनके पिता ने उनको गोद में नहीं बिठाया था और उनको हृदय अब तक सौ बरस तक उस ईर्ष्या से मुक्त नहीं हुआ था सौ बरस की तपस्या के बाद भी हृदय में मन की शांति सुकून या मन की स्थिरता या चैन लौटा नहीं था उनको अगर लौट गया होता तो क्या बोलते वो जब नारायण तुम सामने हो तो मुझे क्या चाहिए तुम मुझे ले चलो आपका आशीर्वाद दे दो मुझे अपने में संभालो लेकिन नहीं उन्होंने कहा कि नहीं मैं उनको अहंकार उनका शांत नहीं हुआ था उन्होंने कहा नहीं मेरे को तो आप इतने छत्तीस हजार बरस तक राज, राज दो।, दो फिर मेरे को ऐसा पद दो जहां कोई नहीं पहुंच सके तो उनको मिल तथा तू तो करो छत्तीस हजार बरस तक राज खत्म हो गया राज चलो वहाँ बैठ जाओ करेंगे तुम्हारी लोग पूजा आरती लेकिन कहते हैं जो ऋषि कहते हैं कि आज तक ध्रुव महाराज आंसू बहा रहे हैं कि हे है मैं हाय मैंने ये क्या किया कहते हैं कि वो जैसे ही तथास्तु कहकर नारायण अंतर्ध्यान हुए वो रोने लग गए थे कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी अरे जब नारायण सामने थे तो मेरे को और क्या चाहिए था मैं तो पैर पकड़ लेता मुझे और कुछ नहीं चाहिए मुझे तू चाहिए था मिल गया अब इसके बाद जो होता वो क्या चाहिए वो पीछे हटके वाले मेरे को संसार चाहिए उन्होंने भगवान को छोड़ के संसार अपना लिया तो वही गलती हम भी करते हैं हमको भी सौ साल की तपस्या का जब फल मिलता है तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं कि आज अखबार में फोटो छपी आज मेरा फोटो खींचने पत्रकार लोग आए आज ऐसा हो गया आज मज़ा आ गया लेकिन इन सब चीज़ों से मात्र अहंकार की पुष्टि होती है संसार मिलता है लेकिन परमेश्वर तो नहीं मिलता परमेश्वर तो उस प्रेम से मिलता है जिस प्रेम के अंदर न प्रसिद्धि छिपी हुई है न आनंद शारीरिक आनंद छिपा हुआ है न सांसारिक प्रतिष्ठा छिपी ये सब चीज़ें हमारे साथ छल करती सांसारिक प्रतिष्ठा भी छल करती है और हमारी जो समाज में उच्च स्थिति है वो भी हमारे साथ छल करती सचमुच में हम सब छले जाते हैं अपने पुण्य कर्मों के फल भुगतते समय पाप कर्मों के पुण्य पाप कर्मों के फल भुगतते समय हम छले तो नहीं जाते कम से कम हमको अंतर चिंतन करने का मौका मिलता है दुखी हृदय परमेश्वर से प्रेम करने लगता है जब हमको लगता है कि हमारे कुछ कर्मफल हैं जो हमको दुख दे रहे हैं तो कम से कम उस समय हम अंतर चिंतन करते हैं वही ईश्वर को प्राप्त करते और जब हमको पुण्य के फल में इसलिए कहते हैं कि पाप पुण्य दोनों बंधन हैं लेकिन पुण्य बहुत बड़ा बंधन है पाप पुण्य दोनों बंधन हैं पुण्य बड़ा बंधन है ऋषि कहते हैं कि पाप कर लेना पर कभी पुण्य मत करना तो पुण्य करा तुमने तुम्हारे कई जन्म बिगड़ जाएंगे आपको ये तो उल्टी बात सिखा रहे हैं अपन कि पुण्य मत करो लेकिन पुण्य नहीं हम पुण्य में कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो पुण्य की भावना से करना नहीं है उसको मोहब्बत की भावना से करना अच्छा काम करने की कोई मना नहीं है अगर तुम्हारे सामने कोई ठंड से ठिठुर रहा है और एक कंबल दे दोगे तो कोई आपके कम्बलों की कमी नहीं हो जाएगी घर में लेकिन अगर को इसको कंबल दे देता हूँ तो भगवान अपने को वहाँ पर अपने कंबल रिजर्व कर देगा बस उस समय समझ लो पाप से भी ज़्यादा नीचे गिर गए इससे तो पाप कर ले तो उसको दो थप्पड़ बार देते गर्मी ला जाते उसको ज़्यादा ठीक लेकिन हमने उसको पुण्य करा वो पुण्य करके बहुत बड़ा पाप कर गए तो गुरुदेव कहते हैं कभी पाप कर लेना पर पुण्य मत कर लेना पुण्य क्योंकि पुण्य जब जब करोगे तो पुण्य फल तुमको दुख देंगे वो कथा छोटी सी सुनी होगी राम जी के दरबार में कुत्ता आया था दरवाज़ा खटखटाया कि भाई राम जी कहते हैं कि भाई बरसों गुजर गए आज तक तो कोई फरियादी नहीं आया मेरे यहाँ क्योंकि वो राम राज्य में कौन फरियाद करेगा हर कोई संतुष्ट है राज्य से कहीं कोई दुराचार नहीं है कहीं कोई समस्या नहीं है तो आज बरसों बाद कोई फरियादी आया तो उसको सम्मान से अंदर बुला और उस कुत्ते को बुलाया गया कुत्ते ने शिकायत करी पंडित जी की बोले क्यों क्या किया पंडित जी ने बोले साहब मैं तो गया रोटी मांगने इनके पास भूखा था नी देना थी तो नहीं देते पर इनने मेरे को डंडा मारा राम जी ने पंडित जी को तलब किया पंडित जी आए साष्टांग प्रणाम किया राम जी को हाथ जोड़े आँख में आंसू भरे मुझे क्षमा कर दो मैंने क्रोध में जब मैं खाना खाने बैठा ये मेरे सामने आया तो मेरे को क्रोध आ गया कि खाना एक और ने खाया और हालाँ मंगने आ गया तो मेरे क्रोध में एक डंडा इसको मार दिया बोला मुझे क्षमा करो तो बोले गलती तो तुमने की है राम जी बोले तुमको सजा तो मिलेगी अब तुमको क्या सजा मिलेगी तो सब पंडितों से आस पास जो बैठे थे जैसे सभासद तो बोले साहब बरसों गुजर गए आपने किसी को सजा तो दी नहीं और अपने यहाँ कोई सजा का विधान है अपन तो एक काम करते हैं इसे कुत्ते से पूछते हैं कि इसको क्या सजा दें तो राम जी सहमत हो गए कि ठीक है उन्होंने कहा भैया तू भी बताओ कि तुम्हारे अपराधी को क्या सजा दी जाए अगर आप उचित निर्णय दोगे तो बोले हम मान लेंगे तो कुत्ता बोलता है ये सरयू के पार एक आश्रम है बोले हैं तो ये पंडित जी को वहाँ का महंत बना दो और साथ में इनको एक स्वर्ण मुद्राएँ दे दो दस सेवक दे दो एक रथ दे दो चार घोड़े दे दो तो बोले क्या दे रहे हो सजा दे रहे हो कि पुरस्कार दे रहे हो बोले साहब आपको समझ में आए तो दो नहीं तो मत दो अरे बोले ऐसी बात नहीं है हम तो जो कहोगे वो दे देंगे राम जी ने का भैया जो इनने बोला है वो सब दे दो पंडित जी को महंत बना दिया वहाँ का स्वर्ण मुद्राएँ घोड़े रथ सेवक सब दे दिए वो प्रसन्न हो पंडित जी चले गए बोले यारे कुत्ते ने तो आज आपने भाग गया जगा दिया अब जो वो चले गए तो कुत्ते को रेख के सब सदा सभा सदों ने पूछा कि भैया तुम दो मिनट बैठो और ये तो बताओ कि तुम्हारी सजा का राज क्या है वो बोले भैया पिछले जन्म में मैं भी वहाँ का महंत था वहाँ पर जब कोई रहता है तो जो कर्म करता है उससे अगले जन्म में कुत्ता बनता है <laughs> तो मैं भी चाहता हूँ कि ये बन है अगले जन्म में <laughs> क्योंकि जब उसके पास इतना धन होगा इतने सेवक होंगे इतने घोड़े होंगे और एक पद होगा जिसपे वो अहंकार से भरा होगा तो वो अपने कर्म फलों से बच नहीं पाएगा और वो कर्म ही इसको सजा देंगे मैं क्या सजा दूंगा इसको इसके खुद के कर्म इसको सजा देंगे जब सुना तो सबको लगा कि बिल्कुल न्याय उचित है क्योंकि हम अपने कर्मफल स्वयं तय करते और हमको जो पद और प्रतिष्ठा मिलती है जो कर्मों से वही हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण हो जाता है ये तो पढ़ी जाए कि दो विपरीत विचार घड़ा और घड़ा एक साथ मन में आ सकते हैं लेकिन उनमें से हम एक चीज़ का विकल्प चुनते हैं लेकिन चेतना कभी विकल्प नहीं हो सकती क्योंकि घड़ा और गैर घड़ा तो हो सकते हैं लेकिन चेतना और गैर चेतना कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जो कुछ भी अस्तित्व में है वो चेतना तो है ही हम कह रहे हैं कि घड़ा है तो भी चेतना है और वो घड़ा नहीं मटकी तो भी चेतना है कोई गिलास तो भी चेतना है और वो पत्थर का टुकड़ा रखा है तो वो भी चेतना है इसलिए गैर चेतना तो कुछ हो ही नहीं सकता इसलिए चेतना को एक विकल्प की तरह नहीं लिया जा सकता है और माया के अधीन सार्भम चेतना शरीर प्राण जीव चेतना की तरह प्रतीत होती है यानी वो इतना निचले स्तर पर आ जाते कि वो परमेश्वर हमको शरीर या प्राण या बुद्धि या जीव चेतना की तरह सीमित प्रतीत होता है और हम कई चीज़ों को समय के परे जाके एक साथ विचार सकते हैं। जैसे एक पेड़ को देखा तो इमीजिएट हम सोच सकते हैं कि ये छोटा सा अंकुर था बीज फूटा था फिर ये बड़ा हुआ ये आज की स्थिति में आया कल इसमें फूल लगेंगे और परसों इसमें फल लगेंगे हमने उसके तीनों कालों का एक साथ दिमाग में आकलन कर लिया इसका बीज की स्थिति से फल की स्थिति तक आकलन कर लिया और ये विकल्प हमारे मन में एक साथ पैदा हो सकते हैं पेड़ को देखा इतना सा देखा नींबू का पेड़ तो नींबू का बीज दिमाग में आता है और नींबू का फल भी दिमाग में आता है और दिमाग में आता है कि अगले साल तक इसमें नींबू लगने लग जाएंगे तो हम इस तरीके से उस पेड़ को पूरी तरह से कल्पना कर लेते हैं लेकिन क्या होता है ये फिर भी विकल्प है हम ये कह सकते हैं कि हमने समग्रता से एकीकरण कर लिया है तो इसकी अभिन्नता की दृष्टि से इस पेड़ को देख लिया ऐसा नहीं ये फिर भी विकल्प है हमारे दिमाग में वो बीज भी है अंकुर भी है छोटा पौधा भी आज का पौधा भी बड़ा पौधा भी फल भी ये सब कुछ हमारे दिमाग में भिन्नता से है लेकिन उस चेतना से ही चूँकि सब चीज़ निकली है इसलिए उस चेतना में वो सब एक साथ समाहित हो सकते हैं बावजूद इसके कि वो भिन्नता के जनक हैं या भिन्नता के कारण उनका भिन्न स्वरूप हमको प्रतीत होता है इसके बावजूद वो हमारे मन में एक ही समय में एक साथ आ सकते हैं अगली बात है भौतिक शरीरों में व्याप्त तो होकर परमेश्वर वह सब प्रकट करता है जो उसकी चेतना में पहले से है अब हम यहाँ पर एक चीज़ बड़ी सुंदर उन्होंने लिखी है उत्पल देव जी ने कि यहाँ संसार में जितने लोग हैं वो सब परमेश्वर हैं तो एक व्यक्ति अपने जीवन में जितने लोगों से अंतर क्रिया करता है किसी से पैसे का लेन करता है किसी से प्रेम करता है किसी से झगड़ा करता है किसी से घृणा करता है या कितने ही तरह के सांसारिक आदान प्रदान हम आपस में करते हैं कई रिश्ते होते हैं ग्राहक का दुकानदार से रिश्ता होता है तो गुरु का शिष्य से रिश्ता होता है तो टीचर का स्टूडेंट से रिश्ता होता है पति का पत्नी से रिश्ता होता है बाप का बेटे से रिश्ता होता है इस तरह हम कई रिश्तों के आदान प्रदान लेन करते हैं तो करता है परमेश्वर ही परमेश्वर से आदान प्रदान करता है मतलब मैं और मैं जिन लोगों से अंतर क्रिया करता हूँ इंटरेक्शन करता हूँ वो सब परमेश्वर हैं इसके अलावा जिन वस्तुओं से अंतर क्रिया करता हूँ एक मोबाइल से खेल रहा हूँ तो एक राइफल चला रहा हूँ एक पेन से लिख रहा हूँ एक स्टेथोस्कोप से मरीज को देख रहा हूँ तो वो सब चीज़ें वस्तुएँ भी जो करण इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मेरे जीवन को कोई रूप देती है कपड़े धोने की मशीन हो चाहे वो मोबाइल हो चाहे मेरा घर ये सब चीज़ करण कहलाती हैं इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं जिनके द्वारा मैं अपना सांसारिक काम चलाता हूं। तो वो करण भी जितने हैं वो सब परमेश्वर हैं तो जिन लोगों से अंतर क्रिया करता हूं, जिन वस्तुओं से अंतर क्रिया करता हूँ और इन अंतर को करने के लिए जिसका उपयोग करता हूँ जैसे किसी को देखता हूँ तो आँख का उपयोग करता हूँ सुनता हूँ तो कान का उपयोग करता हूँ सुनता हूँ तो नाक का उपयोग करता हूँ छूता हूँ तो हाथ का उपयोग करता हूँ वो हमारे जो ज्ञान के अंग हैं पांच ज्ञानेन्द्रियाँ वो भी परमेश्वर हैं तो परमेश्वर ही परमेश्वर से अंतर क्रिया करता है इसके आगे वो कहते हैं कि मेरा मैं इस संसार से अभिन्न है और ये पूरा संसार किसी के भी मैं से अभिन्न है किसी का भी मैं वो चाहे एक बिल्ली का मैं हो, चाहे एक डाकू का मैं हो, चाहे एक संत का मैं हूँ संत बोलता है मैं डाकू बोलता है मैं और बिल्ली भी बोलती है मैं और एक व्यक्ति कोई भी हो वो सोचता है मैं तो समस्त मैं या अहंता पूरा संसार किसी की भी अहंता से अभिन्न है हर व्यक्ति का मैं इस संसार का जनक अब इसके आगे आने वाली चीज़ें अगले जो तीन सूत्र आएंगे उनकी एक हल्की सी झलक पहले बताता मैं वो बड़ी विचित्र और सुंदर है हालांकि उनको अपन अगली बार पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में तो लेकिन फिर भी अभी समय हमारे पास अगली जो इसके आगे के उदाहरण आए बेहद सुंदर है वो कहते हैं कि परमेश्वर में एक निरपेक्ष स्वतंत्रता है वो सोचता है वो हो जाता है वो सोचता है संसार बनाना है वो क्या बनाता है जो उसके भीतर है वही बाहर जो उसके अंदर है वही तो बाहर निकालेगा अगर डब्बे में से कोई लड्डू निकलते तो डब्बे के अंदर लड्डू हैं जब तो बाहर निकले तो परमेश्वर के चेतना के भीतर ये संसार था तभी तो संसार बाहर निकले एक कवि के हृदय में कविता थी तभी तो बाहर निकली आपने कवि ने कविता लिखी तो उसके चेतना में वो कविता ने जन्म पहले लिया उसके बाद उसने प्रसव हुआ उसका कविता बाहर आए, तो चेतना में ही वो जन्म लेती है और चेतना से वो चीज़ बाहर आती है तो जब परमेश्वर संसार बनाता है तो हमारे एक अवधारण है कि उसके संसार को बनाने की क्रिया में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकता क्योंकि वो परम स्वतंत्र है एब्सोल्यूटली फ्री निरपेक्ष रूप से स्वतंत्र क्यों क्योंकि उसको विरोध करने वाला कोई नहीं है क्योंकि वो एकमात्र का सत्ता है अगर दो सत्ताएं होती कि एक शैतान है और एक भगवान है तो वो शैतान आके हर बार भगवान को रोक देता लेकिन ऐसा कुछ नहीं सत्ता एक ही एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है एक यूनिवर्सल चेतना है सार्वभौम चेतना है वही इस ब्रह्मांड की समस्त शक्ति के स्वामी है और उसी का नाम हम परशु कह सकते हैं राम कह सकते हैं शिव कह सकते हैं चैतन्य कह सकते हैं जो नाम मर्जी आए वो कह सकते हैं अन्य धर्मावलम्बी वे अपने अपने नामों से पुकारते हैं लेकिन विश्व की सर्वोच्च चेतना एक ही है तो परमेश्वर ही सब रूपों में है वही अपने आप से अंतर क्रिया करता है और वही अंतर क्रिया करने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करता है वो भी परमेश्वर ही है और आगे आने वाले जो तीन सूत्र हैं वो कहते हैं कि जब एक व्यक्ति को रचनात्मकता करता है कितनी आश्चर्यजनक बात कि करोड़ों साल हो गए संसार को करीब डेढ़ अरब बरस पुरानी है यह धरती और ब्रह्मांड करीब साढ़े पांच अरब बरस पहले बना तो अब तक जो कविता ना लिखी गई थी वह आज एक कवि ने लिख दी तो क्या यह कम आश्चर्यजनक बात उत्पल देव कहते हैं ये तो गहन आश्चर्य की बात है रचनात्मकता भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता जो अब तक नहीं है उसको अगर कोई धरती पर ला सकता है जो अब तक नहीं जो अब तक जो चीज़ नहीं थी करोड़ों अरबों बरस में अब तक नहीं थी उसको धरती पर कोई लाया तो वो रचनात्मकता परमेश्वर की निरपेक्ष शक्ति के सिवा कुछ भी नहीं हो सकती तो वो कहते हैं कि ये इससे आपको ईश्वर का आभास नहीं मिलता कि आपके भीतर ईश्वर है अगर नहीं मिलता है तो फिर हमारी दृष्टि बहुत भोटी है बहुत बड़ा चश्मा लगाने की जरूरत है हमको क्यों नहीं आश्चर्य होता कि एक फूल जो अब तक नहीं था वो ऐसा खिला एक कविता ऐसी अब तक नहीं थी वो एक कवि ने लिख दी एक कहानी जो अब तक कभी किसी ने नहीं समझी थी वो किसी ने लिख दी और हम कहते हैं उसकी मौलिक रचना है उसकी यूनिक क्रिएशन है क्योंकि ऐसी रचना पहले नहीं थी तो ये रचनात्मकता परमेश्वर की निरपेक्ष शक्ति है क्योंकि वो रचना भी तो निरपेक्ष रूप से बिना किसी साधन के उसके मन मस्तिष्क में चेतना द्वारा इन्फिल्ट्रेट हुई है चेतना के द्वारा उसके मन में उसके मस्तिष्क में रोपी गई है तो वो चेतना ही तो फिर क्रिएटर है और चेतना को हम कहते हैं कि हम उसका अस्तित्व वहाँ ढूंढेंगे कि कहीं आसमान पर बैठी होगी कुर्सी लगा के ये हमारी भूल है परमेश्वर कहीं हमसे अलग नहीं है वो परमेश्वर हमारे भीतर है इन आँखों से हम बाहर देखते हैं इसलिए हमको परमेश्वर के दर्शन नहीं होते वो आँखें जिस दिन भीतर देखेंगी हमको परमेश्वर के दर्शन ज़रूर होंगे लेकिन वो वो परमेश्वर तुम के रूप में नहीं आएगा वो परमेश्वर मैं के रूप में दिखा पाए तुम के रूप में कभी परमेश्वर हम नहीं देख तुम के रूप में हम तब देख पाएंगे जब इन आँखों से आकर दिखाई देता लेकिन वो मैं के रूप में ही है इसलिए वो इन आँखों से दिखाई नहीं दूसरी बात विकल्प के रूप में हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं कि अरे हमको कृष्ण की मूर्ति दिख जाए सामने कृष्ण हो बंसी बजा रहे हों ये हमारे कल्पना का प्रतिबिंब जरूर हो सकता है लेकिन ये तम तीख सकते कृष्ण हमको मुरगली बजाते हुए ले लो अगर कहीं ऐसा हो जहाँ कृष्ण नहीं है अगर इस जगह पर हमको लगे कि कृष्ण जी दर्शन दे रहे हैं तो क्या इधर कृष्ण नहीं है या इधर कृष्ण नहीं है अगर ऐसा होता तो फिर विकल्प की तरह परमेश्वर बीच में दिखाई देता कि मेरे सामने दिखाई दे रहे मेरे को कृष्ण लेकिन वो तो सब जगह है हमको कोई भी चीज़ सीमाओं के वजह से दिखाई देती है यहाँ पर ये दरी है उधर वो दरी नहीं है यहाँ तक ये टेबल है इसके बाहर ये टेबल नहीं है ये सीमाओं के कारण हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं अब जो वो असीम हैं जिसकी कोई सीमाएं दिखाई नहीं दे सकती वो हमको कैसे दिखाई देती इसलिए परमेश्वर की अवधारणा इतनी पुष्ट करते हैं उत्पल महाराज कि हमारे हृदय में किसी तरह के संशय हो वो सब समाप्त हो जाते हैं और ये विवेक पैदा करने की क्षमता जो है उसके पार देखें तब अभिन्नता की दृष्टि हमको उत्पन्न हो जाती तो आज की बात अपन यही समाप्त करते हैं गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण